श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्मी श्री गुर नमः, तस्मै श्री गुर नमः। सबको ठीक से समझे वो आ रहा है ज्ञान के जो प्रामाणिक स्रोत है, उसमें एक मूर्धन्य सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहना शास्त्रों का अपमान है सुप्रीम कोर्ट ने वो तो घटिया कोर्ट है वेद कहा जाता है और वेदों की जो ज्ञान की पराकाष्ठा है उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद शब्दों से ब्रह्म विद्या कहा जाता है उपनिषद शब्द है ना ब्रह्म विद्या उच्चते ब्रह्म विद्या का तात्पर्य ये नहीं जैसे पाक विद्या माने खाना बनाने की विद्या जैसे ठग विद्या दूसरों को ठगने की विद्या इस प्रकार से ब्रह्म की विद्या नहीं है ब्रह्म ही विद्या है हम का हम सभी लोगों का ऐसा एक विचित्र भाव बन गया है ज्ञान किसका ज्ञान सत्ता किसकी सत्ता यह विशेषता रहित जो ज्ञान है ये विशेषता रहित ज्ञान को कहते हैं परमात्मा ब्रह्म विद्या उपनिषद उपनिषद शब्द की परिभाषा विश्लेषण करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं उपनिषद यह शब्द उप और नी इन उपसर्गों को लगा करके शातु के साथ बनता है उप माने नजदीक करीब नी माने निश्चय करके नम्रता से शातु के तीन अर्थ है गति हिंसा और अवसादन गति का तात्पर्य है लक्ष्य हमारे जीवन की गति क्या है और हिंसा माने नष्ट करना जो अज्ञान को अविद्या को नष्ट करता है और अवसादन माने ढीला करना जो इस संसार के बंधन को ढीला करता है तो यह उपनिषद ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिसके कारण हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं अविद्या का नाश करते हैं और संसार का जो बंधन है वो ढीला हो जाता है इन सब को मिला के उपनिषद शब्द बनता है निच उपनिषद कई है एक नहीं दो हजार है लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कुछ हर एक वेद में से एक दो उपनिषद लेकर के उस पर अपना भाष्य लिखा है इसीलिए उनको मेजर उपनिषद कहते हैं इसका इसका अर्थ ये नहीं कि उपनिषद मेजर और माइनर होते हैं देखो जैसे कहते हैं एलिमेंट्री फिजिक्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स एलिमेंट्री नहीं होता है विद्यार्थी एलिमेंट्री होता है इसी प्रकार से यह मेजर और माइनर उपनिषद इसका अर्थ ये मत निकालना कि ये बड़े उपनिषद हैं बाकी के छोटे क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने इन दस बारह उपनिषदों पर लिखा है उनको मेजर कहा जाता है और जिन पर उनका भाष्य नहीं है उनको माइनर उपनिषद कहा जाता है लेकिन इससे उपनिषद की कीमत वैल्यू ज्ञान में कोई खोट नहीं आती इन उपनिषदों के अध्ययन से व्यक्ति के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ सकता है और ये उसी के जीवन में आएगा जिसने कर्मों और उपासना के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध और पवित्र कर लिया है श्रीमद भगवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया अर्जुन को उपदेश और योग वासिष्ठ वशिष्ठ ऋषि के द्वारा वशिष्ठ मुनि के द्वारा भगवान रामचंद्र को दिया गया उपदेश इन दोनों में क्या फर्क है भगवन गीता बताई गई उस व्यक्ति को जो मोह में फंसा था दुनियादारी में फंसा था उसके लिए और योग वाशिष्ट उसको बताया गया है जिसमें वैराग्य की पराकाष्ठा हो चुकी थी जो प्रथम वैराग्य प्रकरण आता है योग में उसमें स्पष्ट रूप से भगवान रामचंद्र जी के विचार प्रकट होते हैं कि उनके में जगत के प्रति संपूर्ण वैराग्य प्रकट हो गया था इसका कारण ये है कि भगवान रामचंद्र जी जब ठोर टीनेज़ थे चौदह पंद्रह साल के भी नहीं हो तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं बोले मांगो तुमने आज तक तो कुछ मांगा ही नहीं बोले मैं अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा करना जाना चाहता बोले चले जाओ अच्छी बात है पूरी व्यवस्था कर दी वो पूरे तीर्थ यात्रा करके वापस आ गए हम लोग जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहां के पंडे कैसे खराब है वहाँ कैसे जीप कटती है वहां कैसे भिकारी है साफ सुथरे नहीं है यही हमको दर्शन होता है जाकी रही भावनाएं जैसी हम क्या देखने जा रहे थे लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी गए तब उन्होंने इस जगत का दर्शन करके उनके हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया कि यह मनुष्य का जीवन कितना क्षणिक है अभी अभी है अभी खत्म हो गया बुढ़ापा है रोग है अनेक प्रकार की समस्या है तो ऐसे जगत में जी करके क्या यही जीवन का लक्ष्य हो सकता है इसीलिए उनके मन में वैराग्य प्रकट हो गया तो वो एकदम गुमसुम रहने लगे तो जब वो भगवान अपने पिताजी से मिले दशरथ जी से उस समय उन्होंने अपने मन की स्थिति बताई तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि उनकी आप समझाओ तो उसको कहते हैं योग तो विद्यार्थी जब वैराग्य से परिपूर्ण होता है उसके लिए योग इसी प्रकार से उपनिषद का ज्ञान उनके लिए है अब जिन्होंने दुनियादारी से अपने आप को उपरत कर लिया है अब जिनके दिमाग में ये प्रश्न चलते रहते मेरी बीबी मानती नहीं बच्चे सुनते नहीं है तबियत ठीक नहीं रहती कोई दवाई बताओ उनके लिए उपनिषद ज्ञान नहीं है उन्होंने क्या करना चाहिए हाथ में माला लेकर के राम राम करते रहो भगवान का सर परमात्मा का दर्शन करने के चक्कर में हम अपने समय को नष्ट करते हैं। भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़े फिर भगवान जो हमारे हृदय में है उनको प्रकट होने दें। वो तो प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन हम हर बार चुप हो रहे तो उस प्रभु को प्रकट होने दे और प्रभु को प्रकट होने के लिए करना कुछ नहीं है ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज इट इज़ नॉट डूइंग समथिंग। हम करने में इतने लगे हुए हर चीज करते करते करते करने का धंधा बंद कर दो तो ऐसा जो विद्यार्थी है अब उसके जगत जीवन में दुनिया को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है अब उसका चिंतन शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूं ये जगत क्या है कहा से आया ये जगत कहा जाता है कौन इसका निर्माण करता है किसने इसको बनाया के लिए बनाया प्रश्न जब व्यक्ति के अंतकरण में उठ करके उसको परेशान करने लग जाते हैं तब तो ऐसा जो जिज्ञासु है वह उपनिषद का अधिकारी है अध्ययन करने का और ऐसा जो विद्यार्थी है उसके दिमाग में कंप्लेन नहीं आती देखो जगत को लेकर के एक तो कंप्लेन आती है यहां तक कि हम भगवान को भी डांटते हैं कि भगवान तुमने दुनिया का को बनाई देखो कंप्लेन करना ये साधक का लक्षण नहीं है चिंतन करना है इंक्वायरी करनी है, तो ऐसे भिन्न भिन्न वेदों में भिन्न भिन्न उपनिषद है उपनिषद शब्द से ब्रह्मात्मक बोध लक्षित किया जाता है महावाक्यों के द्वारा समझाने के लिए चार वेदों से चार महावाक्य का उदाहरण देते हैं तत्व अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म हम ब्रह्मी इत्यादि लेकिन इसका अर्थ है ये नहीं कि चार ही महावाक्य हैं जो भी वाक्य ब्रह्मत्म के बोध का प्रतिपादन करता है उसको कहते हैं महावाक्य जैसे षद में आता है येन नदे व्रम विद्धि जिसके द्वारा मन चिंतन करने की क्षमता रखता है लेकिन जो मन के चिंतन का विषय नहीं है वह ब्रह्म है उसको तुम जानो और वो तुम्हारा अपना स्वरूप है ऐसे जो वाक्य आते हैं उपनिषदों में उसको कहते हैं महावाक्य तो इन महावाक्यों का उपनिषदों का तात्पर्य एक ही हमको हमारी पहचान कराना हम कौन है देखो जिस दिन ये बात स्पष्ट हो जाती है उस दिन के बाद हमको किसी के द्वारा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं एक बार हमको नौकरी मिली एक यूनिवर्सिटी में तो हम गए वाइस चांसलर के ऑफिस में और कहा कि महाराज हमको आपके यहां नौकरी मिली मैं क्या करूं तो करू तुम्हारा जरा अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ वो क्या होता है जो तुमको पर्चा मिला ना कि नौकरी मिले हाँ, हाँ वो ले लो उस पर देखा सब लिखा हुआ था सिर्फ जिस पोस्ट पर हमारे अपॉइंटमेंट हुई थी वो पोस्ट का नाम ही नहीं लिखा था अब मेरी क्या ड्यूटी है तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फोन किया भाई ऐसे ऐसे क्या हो गया इनके ऊपर लिखा ही नहीं कुछ मैंने देखो हो शायद गलती से रह गया होगा वो यहाँ के जमादार है अब जहा उन्होंने हमको बताया आपकी नियुक्ति जमादार इस पोस्ट पर हो गई है उसके बाद हमको क्या करना है बताने की आवश्यकता है देखो जीवन की समस्या शुरू होती है हम कौन है इस काम निर्णय न होने से निर्णय ले लो आप अपना पति है तो पति की क्या ड्यूटी है कुछ बताने की जरूरत नहीं पत्नी के सामने विनम्र रहना उसमें क्या बताना है यदि पिता है तो पिता की क्या ड्यूटी है पैसे कमा करके बेटे को उड़ाने के लिए दे देना और दुखी होना सिंपल बात है लेकिन यदि हमको यही पता नहीं कि हम कौन है तो समस्या ही समस्या है तो जीवन का प्रारंभ होता है इस समस्या से कस्तुम ओहम कुम आयाता कामे जननी को मेता जब तक कि इसका निर्णय नहीं लेंगे हम कि हम कौन है तब तक के दुनिया में दुखी ही रहेंगे देखो संतो इसके लिए यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम कौन है जब इसका निर्णय होगा सब ठीक ठाक हो जाता है इस प्रकार से यह उपनिषद अथर्वण वेद में ब्राह्मण भाग में आता है और इसी इसी वेद के दो चार और उपनिषद है बड़े अच्छे है सुंदर है अध्ययन करने में एक है गुंडको उपनिषद परिषद में पराविद्या और अपरा विद्या हे हे बताइए कि जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है ऐसा क्या तत्व है तो उस समय गुरु महाराज कहते हैं द्वे विद्याचय दो बातें जाननी योग्य है दो विद्याएं जाननी योग्य है परा विद्या अपरा विद्या अपरा विद्या क्या है कहते हैं तथा अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्मवेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुप्तम चंदम ज्योतिष विधि चार वेद और छह उसके अंग ये अपरा विद्या का मारे इस द्वैत के जगत में रहने का ज्ञान है अपरा विद्या और परा विद्या क्या है परा यद अक्षरम अधिगम्य विद्या वो है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं और उसके बाद उन्होंने इसका विस्तार से पूर्ण उपनिषद में वर्णन किया है वो होने के बाद इस अपराद्या में रहते हुए पराविद्या के प्राप्ति के लिए कौन सी उपासना करनी है यह विषय बचा रहा उसके लिए सप्लीमेंट के प्रश्नोपनिषद उन्होंने हमको प्रस्तुत किया है इस प्रश्नोपरिषद में छह विद्यार्थी है इसीलिए इनको इसके छह अध्याय छह खंड कहते हैं और ये विद्यार्थी आकर के गुरु महाराज के पास पिपलादी बड़े श्रेष्ठ हैं, उनके पास आकर के प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार से यह उपरिषद शुरू होता है तो एक एक प्रश्न एक एक अध्याय उसका गुरु महाराज ने उपदेश दिया है ऐसा करते करते करते हमको पूरे जीवन का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है इसके लिए इस उपरिषद का अध्ययन करना आवश्यक है देखो पहले तो हम जीवन में कर्म करते हैं लेकिन जिंदगी और कर्म ही नहीं करना है देखो जैसे बचपन में हम स्कूल में जाते हैं तो पढ़ते हैं एक और एक माने एक एक दो दो हो गए तो छोटा बच्चा जो ऐसा करता है तो सुंदर दिखता है अब बुढ़ा होने के बाद भी एक और एक दो हो गए चाहे तो अच्छा नहीं दिखता इसी प्रकार से जिंदगी भर कर्म कर्म करम या उपासना उपासना उपासना इससे हटो बहुत हो गया इससे न हटने का एक, एक ही कारण है कर्म में फंसे फंसे हुए व्यक्ति का मय बहुत तगड़ा रहता है और कहते क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कोई ड्यूटी नहीं है से से भी हो हो जाती है दुनिया ना देखो ये जितने ड्यूटी वाले हैं वो केवल अपने अहंकार की ही पूजा करते हैं और कुछ नहीं होता उसी प्रकार से उपासना यह एक मार्ग है यह लक्ष्य नहीं है उपासना का लक्ष्य भक्ति है हृदय में भक्ति प्रकट होने के बाद उपासना अपने आप गल जाती है देखो तो जिसने कर्म के द्वारा अंतकरण को शुद्ध पवित्र किया है और जिसने उपासना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर लिया है इन दोनों का परिणाम तत्व जिज्ञासा है जिस अंतकरण में तत्व जिज्ञासा होती नहीं वह अंतकरण अभी संसारी है और संसारी और बाबाजी में क्या फर्क है यही फर्क है बाबाजी होके नहीं सोया और संसारी होके नहीं रोया तो क्या किया देखो रोने धूले का बंध बहुत हो गया निकल जाए उसमें से अब हम इस प्रश्नोपनिषद में प्रवेश करते हैं ओम भद्रं कर्णे भी श्रुयाम देवा भद्रम पश्येम्षि ये रंग स्तुष्टुवागम सस्तनो भी व्यशेम देव हितम वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूछा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षमी स्वस्ति नो बृहस्पति दातु ओम शांति शांति शांति शांति पाठ करने का तात्पर्य ये है कि अध्ययन करते समय अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाए जैसे हम लोग जब कोई इंस्ट्रूमेंट ट्यून करते हैं तो आपने ये संगीतकार लोग देखे होंगे उनके पास एक तंबूरा होता है उस तंबूरे को श्रुति कहते हैं, उस श्रुति के साथ बाकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो, वो उनके साथ एकदम मैच होने चाहिए फिर चाहे तबला रहे मृदंग रहे या हारमोनियम रहे वो सब के सब उसके साथ मैच हो गए फिर उस तमरे का संदर्भ रह करके ये ऊपर नीचे जाते हैं सारे गवो पदाने सा। लेकिन संदर्भ उस श्रुति का रहता है इसी प्रकार से इस श्रुति माता का संदर्भ रख करके विचार करें तो हम कभी अपस्वर में नहीं जाएंगे असुर नहीं होंगे इसीलिए इसको भी श्रुति माता कहते हैं तो पहले हमको अपनी ट्यूनिंग करनी है कैसे ट्रेनिंग कर दी है ओम भगवान का स्मरण किया भगवान का स्मरण करना माने क्या माने मन शांत प्रसन्न सावधान और सजग चार बातें अंतकरण में होवे तब हमने प्रभु का स्मरण किया है देखो जैसे किसी पद व्यक्ति का स्मरण करें तो मन की स्थिति कैसी हो जाती है इसी प्रकार से यदि प्रभु का स्मरण किया तो मन शांत प्रसन्न हो जाए तो ऐसे मन के साथ ही शास्त्रों का अध्ययन हो सकता है उसके बाद कहते हैं भद्रम करने भी श्रृण देवा हे भगवान हे देवताओं हम अपने कर्णों से कानों से भद्र माने अच्छा सुने देखो जिनको व्याकरण का ज्ञान है वो जानते हैं कान तो दो होते हैं तो करणाभ्याम होना चाहिए था तो क्या श्रुति माता ने गलती करी है कर्णे भी तीसरी आंख उसी प्रकार से तीसरा कान कौन सा है ये सूक्ष्मता व्याकरण के परे जाने से आती है संप्राप्त सन नहीं थे काले नहीं, नहीं रक्षे थे डुकुम करने केवल हमको व्याकरण का ज्ञान है इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसपे गड़बड़ी होगी व्यक्ति फिर शब्दों में ही फंसा रहता है देखो करने भी का तात्पर्य हो गया हमको वो श्रुति जागृत करनी है ध्यान से सुनना कि जिसके द्वारा हम हर शब्द से परमात्मा को पकड़ सके कोई भी शब्द हो जिसको क्या तीसरी आंख तीसरा कान कैसे किसी ने आपके दोष निकाले शब्द ही तो है देखो ध्यान से सुनना एक बार हम बच्चों को कुछ किसी क्लास में बोल रहे थे तो उनको बताना था कि आदमी ने आ, कोई अपने दोष निकालता है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए वो अपना दोस्त होता है जो दोस्त होते हैं वही अपने दोष निकालते हैं। तो ये बताने के लिए मैं उनके क्लास में गया और उन दिनों में मैं चंदन लगाता था आज आजकल लगा रहा हूँ हो गया ना छोड़ दिया तो यहाँ चंदन लगा लिया था और जाके बैठा तो सब बच्चे तो बच्चे ये हंसने लगे। हमने चुप हो जा यहां पढ़ने के लिए आए फिर थोड़ी देर के बाद शुरू हो बच्चे तो बच्चे ही हमने कहा यार क्यों हंस रहे हमको भी बताओ हम भी हंसेंगे तो एक बच्चे ने कहा स्वामी जी आपने चंदन यहाँ लगाने के लिए लगाया आप कार्टून के जैसे दिख रहे हो आप फिर भी देखो अब तुमने मेरा दोष निकाला तो तुम मेरे दुश्मनों के दोस्त हो तुमने जब मुझे मेरा दोष दिखाया तभी तो मैं अपने को करेक्ट करूंगा ना देखो इसको कहते हैं भद्रम करने भी श्रृणयाम देवाहा कोई हमको हमारा दोष निकाल के दिखाता है तो हम क्या कहते हैं अपने आप को देखो ज्यादा स्मार्ट मत बनो निंद कैगर कुटी कवा है देखो महाराज भद्रम करने भी श्रृणयाम देवाहा जो व्यक्ति हरेक शब्द का पॉजिटिव अर्थ निकालने का अभ्यास करता है वही आध्यात्मिक साधक है करने भी आँगे आँगे। उसके बाद भद्रम पश्चिमी हे पूजनीय भगवानों हमको अपने आंखों से भद्र दिखाने की कृपा करें। भद्र क्या होगा देखो जिसके तरफ देख करके मन में आदर भाव निर्माण होता है उसको बदल कहते है आ, मार्बल का मंदिर है बाहर का कंपाउंड मार्बल के खंभों से बना है फ्लोरिंग मार्बल की है स्टेप्स मार्बल की है पूरा छत मार्बल का बना है डिजाइन मार्बल की है जाते जाते मंदिर पहुंच गए बीच में का जो भगवान का विग्रह है भगवान कृष्ण का वो भी मार्बल का है ध्यान से सुनना जब हम उस मार्बल के स्टेप पर अपना पैर रखते हैं देख करके उस समय हमारे अंतकरण में क्या भाव आता है और उसी मार्बल का बनाया हुआ भगवान कृष्ण का विग्रह देखते हैं तब हमारे मन में क्या भाव आता है फर्क पता है क्योंकि उस टेप में हम आदर पूर्वक नहीं देखते लेकिन विग्रह की तरफ जो देखेंगे तो उसमें आदर की भावना आ गई तो जब यहां कहते हैं भद्रम पर जेत्रा का तात्पर्य क्या है इस दुनिया को आदर की भावना से देखें। किसी के भी प्रति मन में अनादर का भाव उत्पन्न ना हो जब हम किसी को आदर देते हैं ना संतो तो आदर देने वाला उसको लाभ होता है आदर लेने वाले को कुछ लाभ नहीं होता जैसे हमने यहां भगवान विष्णु को आ, माला पहनाई है सामने दीपक लगाया है अब इसका प्रभाव उन पर पड़ा कि हम पर पड़ा थिंक तो भद्रम पश्चिम माक्ष का तात्पर्य है जगत में व्यवहार करते समय सबके प्रति आनर का भाव बना रहे किसी को भी तुच्छ कनिष्ठ घृणास्पद ऐसे दृष्टि से ना देखे तब जाकर के हृदय का निर्माण हो रहा है हमको अपना निर्माण करना है दुनिया को नहीं सुधारना है दुनिया जैसी है बहुत बढ़िया है इससे बढ़िया दुनिया बनी नहीं सकती ये इस प्रार्थना का अर्थ है तो जैसे भगवान कीड़े सब एक ही है चाहे विष्ठा कीड़ा हो चाहे व्यास पर बैठे बैठे बैठने वाला महात्मा हो भगवान के दृष्टि सब एक ही है उनके मन में किसी के प्रति ना अपना है ना पराया है समूह हम सर्वभूतेषु नमे द्वेशों से न प्रिय देखो संतोष इसीलिए बहुत बड़ी साधना है सबके प्रति हृदय में आदर का भाव रहेगा तो आप हमेशा प्रसन्न रहोगे और जब आप प्रसन्न रहोगे तो आपकी समझ बदल जाएगी जो दुखी आदमी होता है उसकी समझ अलग होती है दुखी आदमी किसी प्रसन्न व्यक्ति को देखकर के और दुखी होता है एक अम्मा ने मुझे डांटा एक बार। स्वामी जी आप हमेशा कह दिये मौज में रहो मौज में रहो हम गृहस्थों को आप हमारी मजाक उड़ाते हो दुखी करते हो मौज में रहो शादी करो और दिखाओ मौज में रहो देखो ये जो दुखी होने का स्वभाव है इसको मिटाना है तो यही सिंपल बात है सबके प्रति आदर का बात है स्थिर ही रंग सुतुष्टा सस्त रूप ही वैसे है कि हे भगवत हमारा स्वास्थ्य अंग बढ़िया से बढ़िया रहे ताकि हम सबकी सेवा कर सके स्वास्थ्य ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता ये देखो ये योगा में फंसे वाले लोग जो है ना एक केवल स्वास्थ्य की बात करते ऐसा कर स्वस्थ रेखे करोगे क्या तो स्वस्थ देह से अन्य की सेवा कर सकते तो शरीर से सेवा वाणी से प्रेम और मन से सदविचार ये तीन चीजें जब जीवन में सहज आ जाती है तब एक अच्छे साधक का जन्म हुआ है अन्यथा बाधक ही रहते हैं तो वैसे मदेव हितम यदायु जो भी हमारी आयु है सबकी सेवा करने में चली जाए देखो महाराज जिसको अन्य की सेवा करने का व्रत है वो अन्य से सेवा लेना बंद करता है और जो अन्य की सेवा करना चाहता है वो स्वयं स्वस्थ होना आवश्यक है बीमार आदमी से कोई नहीं सेवा ले सकता इसीलिए मदेव हितम ओम शांति शांति शांति आगे कहते हैं स्वस्थ ने इंद्रो वृद्ध श्रवाहा जिसकी बड़ी कीर्ति है ऐसे भगवान इंद्र हमारा कल्याण करे अब इंद्र जो है हमारे हाथ की देवता है तो इंद्र हमारा कल्याण करे वाले क्या अपने काम स्वयं करो ये बहुत बड़ी साधना है जितना हो सके अन्य से कम से कम सेवा लेना विशेष करके आप लोग सभी ग्रस्त हो आपको ऐसी ये भाई आदत भी हो गई है और दूसरा अधिकार भी हो गया है ये तुमको करना ही चाहिए क्यों करना चाहिए जितनी आप अन्य लोगों से कम सेवा लोगे उतना आप अपने आप हाँ प्रसन्न रहोगे नहीं तो कंप्लेन करोगे आजकल के नौकर स्वामी जी ऐसे जिसले से उल्टा जवाब दे देते मैंने कहा वो पानी लिया उसने डांट दिया मुझे कि भाव जी कितने पानी पी दिए टैंकर हो गया बहुत हो गया <laughs> देखो आजकल के लोग कैसे इसके लिए आपको सिद्धांत तो बता दे ट्राई करना राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे बिफोर दे परफॉर्म योर राइट राइट नो हमारा जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं है अधिकार रहित जीवन को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन इसीलिए बाबा जी लोगों की पता नहीं मुझे लोगों की मुझे मेरा पता है बाबा जी लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती योगक्षेम वहामें हम ये यूजलेस एल पर हमारा भरोसा है और हमारे कन्हैयालाल कहते हैं अनन्या चिंतो माम ये जना परेशान योगक्षेमं वहां भगवान के चुराए हुए शब्द इन्होंने लिए पैसे कमाए और हम बेवकूफ उसके पे जा रहे हैं अध्यात्म में रहने वाला सिक्योरिटी कभी नहीं रखता जितनी ज्यादा सिक्योरिटी उतना ज्यादा संसार जितनी कम सिक्योरिटी उतना भगवान के प्रति समर्पण होता है वही तो डर डर के डर डर के रहना तो स्वस्ति ने इंद्र उहा इंद्र हमारा कल्याण तभी करेगा कि जब हम अपना काम स्वयं करेंगे उसके बाद स्वस्ति ने पूषा विश्ववेदा वेरा पूछा का तात्पर्य है सूर्य भगवान जो सूर्य भगवान हमारा भला करे वो तभी भला करेगा जब हम सूर्य नहीं हो तब सूर्य माने जब तक के सूर्य 12 बजे ऊपर नहीं आता तब तक हम बिस्तर से उठते नहीं सुबह में जल्दी उठ के शुरू करो काम देखो कितना आनंद आता है एक छोटी सी ये बात है कहने के लिए इसके बड़े प्रभाव है देखो पहली बात महत्व की ये बात मुझे एक आ, अवधुत महात्मा ने बताई बद्रीनाथ ने बहुत तो बेटा हो तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और फिर क्या करते हो कोई नियम नहीं है कभी नाम लेता हो कभी बैठता हो कभी काम करने लग जाता हूँ बोले तुमको एक बात बताऊ बताइए बोले सुबह चार बजे सभी सिद्ध महात्मा इस पूर्ण सृष्टि का भ्रमण करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में और जो जो साधक इस ध्यान के अभ्यास में लगे रहते हैं उनको वो मदद करते हैं। इसीलिए इस ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके ध्यान इत्यादि करने की बात हमारे शास्त्रों ने बताई है देखो उस समय पूरी दुनिया सो रही होती है उसी समय आपका मन प्रभु में लग सकता दूसरी बार सुबह जल्दी उठने का नियम ले लिया तो जल्दी सोना पड़ेगा जल्दी यदि सो जाओगे तो आ, न्यूज उसके बाद ये सीरियल्स लेट नाइट शोज एच मूवीज अपने आप बंद हो जाएगा हम कितना ध्यान रखते हैं क्या खाना चाहिए शरीर के खाने की तो ध्यान देते हैं लेकिन हमारे मन को हम क्या खुरान दे रहे हैं उधर कोई ध्यान ही नहीं है और फिर उल्टी सीधी बातें मूवी में देखेंगे रात को और सोने के बाद रात को वही सपना होगा कि मैं एक हीरो हूं और ही पीछे लगी हुई है सिनेमा वही देखा था ना देखो सर तो इसीलिए यहां कहते हैं स्वस्थ ने पोषा विश्व वेदा हा। आपको संपूर्ण जगत का जानने वाला सूर्य भला तभी कर सकता है जब आप अपना दिन सुबह जल्दी शुरू हो बहुत बड़ी साधना है स्वस्थ नस्तार्चो अरिष्ठ ने भी तार्क्ष का तात्पर्य गरुड़ भी है और शुद्ध हवा भी है तो भगवान हमारा तार्क्ष भगवान हमारा भला करे तो गरुड़ कौन है गरुड़ शब्द को कहते हैं भगवान नारायण का वाहन गरुड़ है माने परमात्मा शास्त्र के मंत्रों के द्वारा हमारे कानों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो नित्य निरंतर हमको शास्त्रों का श्रवण करना एक अवश्य अंग हो वे उसी से हमारा भला होगा उसी से हमारे अरिष्ट को हम नष्ट करेंगे और स्वस्थ नहा बृहस्पति ही धातु बृहस्पति है देवताओं के गुरु ज्ञान देने वाले तो बृहस्पति हमारा भला करेंगे जब हमने विचार करने की प्रक्रिया को सीख लिया है विचार कैसा करते हैं? देखो ये तो बात समझ में आ जाती है कि व्यक्ति को रोटी बनाना सीखना पड़ता है बाइसिकल पर राइड करना सीखना पड़ता है कार चलाना सीखना पड़ता है लेकिन जहां विचार करने की बात आती है विचार करना भी सीखना पड़ता है ये हम कभी स्वीकार ही नहीं करते हमको ऐसे लगता है कि हमारे मन में विचार आ रहे हम इसीलिए विचारवान विचार नहीं, वो विचार नहीं है वो विकार है इन मन के विकारों को ही हमने विचार कह दिया है देखो इसीलिए कैसे विचार करना चाहिए यह जो एक सूक्ष्मता है वो हमको मिलती है शास्त्रों के अध्ययन करने से कैसे विचार करना चाहिए तो वह विचार करने की प्रक्रिया जिसे सीख ली है उसको इस दुनिया में भिन्न नजर आता है दुनिया वही रहती है आप और हम इस दुनिया में परेशानी गंदगी बुराई देखते हैं। इसी दुनिया में साधु संत भगवान का दर्शन करते हैं ऐसे क्यों होता है क्योंकि उनकी विचार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन आ अच्छा महाराज इस प्रकार से ये शांति पाठ हो गए और फिर तीन बार शांति शांति शांति हम इसके अनेक अर्थ बताते हैं जो ट्रेडिशनल बताते हैं वो कहते हैं आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक तापों की शांति हो जाए ये आपको सबको पता ही है इसको थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करें तो पता चलेगा आधि भौतिक माने देह देह की शांति माने क्या हमारा देह हमारे लिए जब हम चाहे तब उपलब्ध हो सुबह में मैं उठना चाहता था लेकिन क्या क्यों एंड वी कॉल दॉस्पैरिटी देखो एफवे इज नॉट प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी वो है जब हम चाहे तब हमारा देह उपलब्ध हो ये इसको स्वस्थ कहते हैं केवल एकदम सूमो के जैसा बड़ा दे वो स्वस्थ देखा है या बढ़िया फिगर है वो भी स्वस्थ देखा है जब चाहे तब हमारा देह उपलब्ध हो ओम शांति दूसरी शांति है मन की हमारा मन जब हम चाहे हमारे लिए उपलब्ध हो हमारे सिद्धि के है जब करने के लिए बैठते और बनी राम भटक रहे इधर उधर में पढ़ना चाहते दिमाग पे घुसी नहीं रहा है ये इसलिए होता है कि हमारा मन शांत नहीं है तो पहले शारीरिक शांति माने शरीर उपलब्ध हो जब हम चाहे जिस कार्य के लिए चाहे मानसिक शांति हमारा मन हमेशा उपलब्ध है जो काम कर रहे उसमें मन एकाग्रता से लग जाए जिसका मन एकाग्रता से लगता है किसी कार्य में वो उस कार्य को दो बार रिपीट नहीं करता देखो एक बार की बात है एक लड़की सामने बैठती थी लेक्चर में ले मैंने उसको पूछा कि तुमने शॉर्ट हैंड सीख लिया है क्या समझ आपने कैसे जाना उस चक्कर में मन पड़ो करती हाँ, आ, तो है बोले हाँ तो तुम्हारा तो वजह है कोई चक्कर ही नहीं विचार करने का जो बॉस बताता है पट पट लिख दो टाइप करके दे दो माहौश है खाना खाओ आराम करो बोले नहीं मारा है हमको भी परेशानी हो गई तुम्हारे क्या परेशानी है उसने अपनी परेशानी बताई बोले मेरे बॉस की बात है उसको बताना बोले नहीं बताऊंगा घंटी बजाता है मैं जाती हूँ अपना लेटर पैड लेकर के बोले हाँ लिखो लेटर दे दिया ये रेफरेंस है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 However, we'll try our best. To 50 advanced, rest, leave it to God. <laughs> थी। थी। फिर दूसरा ड्राफ्ट लेकर के मैं गई कागज लगाया शुरू ही करने वाली हूँ फिर उसका फोन आधा घंटे ऐसे करना उसको कैंसिल कर देना मैं कैसे छुट्टी पर जा रहा हूं उसको लेने तो डिसीजन मैं क्यों करूँगा एक ही लेटर उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए तीन चक्कर काट रहे और कहते हैं कि हमको नौकरी मिलनी चाहिए किसी काम के लिए लायक हो तब तो नौकरी मांगूंगा ना बिना लायकी के नौकरी मिलने से देश का सत्यानाश हो रहा है देखो महाराज इसीलिए ये बहुत आवश्यक बात है कि हमारा मन ऐसा हो किसी भी चीज के बारे में Even एक बार भगवान राम कहते हैं रामा वीर रामावीर भगवान राम दो बाणों का उपयोग एक ही बाण से एकदम हिट हो गया एक ही बार शब्द बोलते हैं तब जाकर के व्यक्ति में आध्यात्म प्रकट हो रहा है देखो दूसरी शांति मन की मन स्थिर हो कमिटेड हो और डिसीजन लेने की एक कला है वी हे टू लर्न दैट डिसीजन लेने की लेने कला एक ही बार में डिसीजन हो पच्चीस बार बदल देंगे बदल दे गए और तीसरी शांति है हमारी बुद्धि की हमारी बुद्धि इतनी तेज हो कि एक ही बार सुना और सब ग्रहण कर लिया कोई कंफ्यूजन नहीं तो ये जो तीन शांतियां है ओम शांति शांति शांति बाहर में शांति को देखना अपने अंदर में शांति को पकड़ना है इस प्रकार से हमने अब प्रार्थना करी है आप हमारे बात दोगा इच्छा होगी तो नहीं तो ऐसे होटी ही लाइए बात में देवा ओम भद्रं करणी भी शुण या मेवा भद्रम पश्ये माक्षत्रा स्थिर सुतुष्टुवागम सो भी व्यशेमदु स्वस्ति न इंद्रोद्रवा स्वस्ति न ऊषा विश्व स्वस्ति नक्षोंने बृहस्पतिदा शांति शांति शांति भगवा शंकरचार्य अपने संबंध भाष्य में लिखते है मंत्रोक्त अर्थस्थ विस्तर अत ब्राह्मण आ रही प्रश्न प्रतिवाचन आख्यादर ब्रह्मचर्य सौमसादीुक् तपोयुक्त ग्राह्य पिपलादि सर्वज्ञ कल्पयि न विद्याम अब प्रश्न वो ऊपर से शुरू होता है ब्राह्मण भाग में और इसमें विद्यार्थी गुरु महाराज के पास पहुँचते हैं और वो गुरु महाराज कौन है वो बड़े सर्वज्ञ है ज्ञान से परिपूर्ण है और ऐसे ही आचार्य के द्वारा यह ज्ञान बताया जा सकता है और जो विद्यार्थी कौन है एक साल तक ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के और अपने आप को नियंत्रण में संयमित रख करके फिर इस प्रश्न का उत्तर गुरु महाराज देते हैं इसे बताया जाता है कि अध्यात्म की साधना के लिए ब्रह्मचर्य का होना बड़ा आवश्यक है अब पहला प्रश्न ओ सुकेशा चारद्वाज शब्यच सत्य काम सौरिया चार्य कौशल्याश्वलायनो भार्गवो वैदर्वी कवंदे कायन तीहैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म निष्ठापरम ब्रह्मन्वेश वै तत्स वक्ष्यतीह सपाणय भगवलादसन्नादिथे ये छह विद्यार्थी थे भारद्वाज का जो पुत्र था भारत सुकेशा सुकेशा भारद्वाज सत्य काम और जो शिवी का पुत्र था वो था सत्यकाम सौर्यानी गार्ग्य और जो गर्ग गर्गपुत्र में उत्पन्न हुआ सौर्यानी माने सूरज का ग्रैंड सन फिर कौशल्य अश्वरायन और अश्वर कुमार जो था वो कौशल का था देश का विदर्भ देश का भार्गव था कत्य के पो, पो, पोता जो था वो कबंधी इस प्रकार से ये छह लोग उपासना करने वाले थे और उन्होंने ब्रह्म अन्वेषण माना अब वो ब्रह्म के बारे में अन्वेषण उपासना कर रहे थे चिंतन कर रहे थे कि हमने कई बार सुना है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म एक हम आपको थोड़ी सूक्ष्म भगवान बताते हैं ध्यान से सुनना त्रिपुरा रहस्य नाम का एक ग्रंथ है बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथ है उस ग्रंथ में ऐसी कथा आती है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियो का संहार किया 22वें बार उनका पाला पड़ा भगवान रामचंद्र जी से तो वहां वो हार गए हारने के बाद आदमी बाबा जी बनता है तो वो हारने के बाद वहां से निकले और मदयगिरी पर्वत पर चले गए और वहां उनको एक महात्मा मिले उनके पास जाने से ही इनका मन इतना शांत प्रसन्न हो गया जितने मन में विक्षेप क्रोध फ्रस्ट्रेशन था सब गायब एक क्षण में जैसे सूर्य के उदय से अंधकार गायब हो तो उन्होंने पूछा कि भगवान ये मुझे जो अनुभव आ रहा है क्या है मैंने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था उन्होंने कहा देखो, इसी को कहते हैं ब्रह्मान मुझे क्या है समझाओ वो समझाते मुझे ठीक से समझ में नहीं आया ठीक से समझाओ आप तो देखो तुम इंटेलिजेंट हो तुम चले जाओ दत्तात्रेय भगवान के पास और वहां जाकर के वो हम बताएंगे दत्तात्रेय भगवान समझ लेते तुरंत कहते देखो पहले उपासना करनी पड़ती है तब ब्रह्म ज्ञान का आनंद आता है उपासना क्या करने एक पत्थर पकड़ा दिया ये त्रिपुरा देवी है इसकी उपासना करो नियम बता दिए ये जप है ये मंत्र है ये उसके विधि निषेध है जमीन पर सोना है उनको आसन पर रखना तुम भूखे रहना उसको नैवेद्य देना उसको एक जगह रखना तुम चक्कर काटते रहेगा वो शांत रहेगी तुम जप करते रहेगा करो देवी प्रसन्न हो जाएगी बेचारे लगे रहे मुन्ना भाई एक दिन दो दिन चार दिन एक साल बारह साल तक उन्होंने सब चक्कर काटे एक दिन उनके दिमाग कर रहा हूं मैं, मैं कहता हूं कि ये देवी ये तो कुछ नहीं कह रही कौन है ये देवी फ्रस्ट्रेड होके गुरु महाराज के पहुंच गए भगवान मुझे लगता मैंने साल बकवास किए कौन है ये देवी देवी देवी जिसके और देखो तुमने व्यर्थ ही गंवाए इसी उपासना के कारण तुम्हारे अंत करण में अब जिज्ञासा प्रकट हो गई कौन है ये देवी उपासना का फल जिज्ञासा है यदि हृदय में जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई हम जाते भगवान के मंदिर में माथा टेकते बहुत बढ़िया बात है लेकिन एक आध बात तो हृदय में आ जाए कि ये कन्हैया लाल गोविंद भगवान कहाँ है देखो अब जब ये भूख लग जाती है कि ये प्रभु कौन है कहा कैसे कब आए तो अपने आप उसी गोविंद का दर्शन हम अपने हृदय में करना शुरू करते हैं। देखो संतों आप सभी संतों के भक्तों के लिखाण को देखो प्रारंभिक अवस्था में एकदम भगवान अलग हम है अलग और पूजा पुति कर रहे हैं और फिर सब भेद मिट जाते हैं मीरा भाई को ये कहने में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ पायोजी बहने राम रतन धन पायो उनके इष्ट तो कृष्ण थे ना? पायो जी बहने कृष्ण रतन नहीं राम नहीं कृष्ण नो कंफ्यूजन एक ही तत्व है। तो उपासना का तात्पर्य अंतकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गए तो ये सभी के सभी छह जो साधक थे उनमें ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म परा ये ब्रह्मनिष्ठा से युक्त थे उसी तत्व को जानना है उसी को उन्होंने श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया था तो अन्वेषमाना उसी तत्व को जानने के लिए वो पहुंच गए किसके पास पहुंच गए कहते पिप्पला आलम उपसन्ना हा पिप्पला ऋषि के पास मुनि के पास पहुंच गए और कैसे पहुंच गए तत्सर्वम वक्षति इति उनको कोई भी संदेह नहीं था कि यह गुरु महाराज हमको निश्चित बताएंगे देखो यदि हम गुरु महाराज के पास पहुंचे डाउट रहे पता नहीं है अब इनको आता है कि नहीं एक ट्राय मारते हैं तो कुछ नहीं आएगा ये बहुत बड़ी महत्व की बात इसीलिए भगवंतम पिप्पला गुरु के प्रति उपनिषद में मंत्र आता है श्वेता श्रद्धत का अंतिम मंत्र से देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव तसे कथिता यर्ता प्रकाशनते महात्मा जैसे ईश्वर के प्रति भक्ति होती वैसे ही गुरु के प्रति भक्ति रहे तब ध्यान से सुनना तब ये मंत्र अपना अर्थ इस साधक के हृदय में प्रकट करते हैं इतना महत्व है अरे भक्ति क्या है भक्ति का अर्थ है अपने मन की पॉजिटिव क्वालिटी हाँ, हाँ इनको पता है यदि हमको ये लगे बता नहीं मालूम है कि ये ट्राई मारते हैं यू विल तभी जा करके ज्ञान होता है इसीलिए सबित पाण सबित पाणी का तात्पर्य है हाथ में सूखी लकड़ी लेकर के एक साथ जैने पूछा सावित है सुखी लकड़ी का क्या तात्पर्य समझ में नहीं आया हमने कहा गुरु महाराज की चीता बनाने के लिए तैयारी है किले के लिए सबित पानी का तात्पर्य है कि ये जो जितने ग्रस्त महात्मा ऋषि हो गए ना तो उनकी यहाँ अग्नि कुंड तो हमेशा चलता रहता था वो बुढ़ा बेचारे कहा जाकर के जंगल से लकड़ी लाएंगे सब करने के लिए तो ये जो चेली चूलिया आते ये अपना काम करते थे ताकि फ्यूएल सप्लाई था एलपीजी का तो अक्षय समीप यहाँ दूसरा इसका अर्थ है समीप पानी वाने सूखी लकड़ी वाने थोड़ी भी आग लग जाए तो एकदम पकड़ लेती है इसी प्रकार से जिसका अंतक करण वैराग्य से परिपूर्ण हो जिसमें आसक्ति की गिलावट और ना निकले ऐसे ही जगह में यह ज्ञान तुरंत पकड़ा जाता है तो ऐसे जो साधक थे वो पहुंच गए और पहुंचने के पश्चात फिर गुरु महाराज ने कहा तान सूर हे व तपसा ब्रह्मचरण श्रद्धा संवत्सरम संवत्सत यथा प्रश्नाना काम यदि न पृछत हवो हम इति तो उन सभी विद्यार्थियों को साधकों को ऋषि महाराज ने कहा भूय एवं तपसा ब्रह्मचरे संवत्सरम संवत्सत देखो तुम तो इस मार्ग पर चल रहे हो पूछने आए हो तो तुमने तो सब किया ही होगा तपस्या करी होगी ब्रह्मचर्य होगा फिर भी एक बार और एक साल तक तुम यहाँ तपस्या से ब्रह्मचर्य से श्रद्धा से युक्त होकर के यहाँ रहो इसका कारण क्या है इसका कारण ये कि वो गुरु महाराज देखते हैं कि ये कितना इंटरेस्टेड है अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान देने से उसका दुरुपयोग होता है नहीं होता इसलिए कहते हैं कि एक साल तक यहां रखो अब इसमें जो तपस्या है तपस्या का तात्पर्य है जीवन में आने वाले कष्टों का मुकाबला करके मन के लक्ष्य को नहीं भूलना इसको तपस्या कहते हैं। कई बार हम निकलते हैं कि जैसे एक बार कहा की बात है गिरनार पहाड़ है गुजरात में जहा दस हजार माने दस किलोमीटर की लंबाई है पहाड़ी ही पड़े हुई एकदम काला पत्थर है पैर ऐसे फूल जाते हैं तो ऊपर में चढ़ना है यदि जाना हो तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ पहुंचेंगे नहीं हम निकले तो थे लेकिन ये सोचा वहां जाके क्या करेंगे भगवान तो सभी जगह है क्या वहां जाएंगे वहां को स्पेशल भगवान थोड़ी मिलने वाले ऐसा करो तुम जाके अब ये बैठता हूँ देखो ऐसा जो दिल तोड़ देता है उसको परमात्मा नहीं मिलते तो तपस्या के द्वारा अपने आत्म विश्वास को बढ़ाना है तपस्या का तात्पर्य आत्मविश्वास को बढ़ाना तपस्या करो उसके बाद दूसरे ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का अर्थ दो प्रकार से है जो चर्चा है जो चिंतन है वो केवल तत्व का ही हो बाकी दुनिया की बातें न करे भगवद गीता में तेरहवे अध्याय में ज्ञान की साधना बताते हैं उसमें कहते हैं अरती जनसंसदी जनसंसद माने लोकसभा अरति उसमें अपने टाइम को बर्बाद ना कर ये पॉलिटिक्शन लोग हम लोगों के साथ खेल रहे हैं और हम बेहो उनकी पीछे दौड़ रहे हैं अब ये ऐसा ही चलता रहेगा इससे कोई मतलब नहीं अपने को ये दुनिया में हमको केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है अन्य सब है। तब जाकर के समर्पण पूरा होता है नहीं तो जैसे एक क्लबों में जाते हैं एक दिन लाइन क्लब एक दिन रोटरी क्लब एक दिन स्टेबल क्लब तीसरे दिन बफेलो क्लब चौथे दिन घोड़ा क्लब और फिर एक दिन अपना ही वेदांत क्लब अरे उसे कुछ नहीं होने वाला ये चौबीस घंटे की साधना है अध्यात्म साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं होता फुल टाइम फ्री ऑक्यूपेशन है तो ब्रह्मचर्य है दूसरा ब्रह्मचर्य का है अपने आप को शारीरिक भोग से निवृत्त करें उसमें बहुत शक्ति का व्यय होता है घंटे काम करो उसमें जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति एक घंटा बोलने में लगती है और आप छह घंटे बोलो इसमें जितनी शक्ति लगती है उसमें उसकी उतनी शक्ति एक घंटा चिंतन करने में लगती है देखो केरोसिन डीजल पेट्रोल एव पेट्रोल सभी सभी फ्यूएल ही है लेकिन कितनी प्यूरिटी बढ़ जाती है इसी प्रकार से जितने सूक्ष्मता से चिंतन करो उतना आपका शक्ति वह होगा और उस शक्ति को बचाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है ब्रह्मचरियण श्रद्धाया तीसरी महत्व की श्रद्धा का तात्पर्य भगवान शंकराचार्य लिखते हैं शास्त्रस्य से गुरुवाक्य से सत्य सा श्रद्धा कथिता सद भी यया वस्तु उपलब्ध थे शास्त्रो में जो कहा है गुरु महाराज ने जो बताया है वो किस प्रकार से सत्य है ऐसा विचार करने की प्रक्रिया जिसमें प्रकट हो गई है उसको श्रद्धा कहते हैं और इसी श्रद्धा के द्वारा ही वस्तु परमात्मा उपलब्ध थे गीता कहती है श्रद्धावान लान तत्पर सही यदि हमारे हृदय में श्रद्धा न हो तो तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता बिना श्रद्धा के मनुष्य का जीवन असंभव है जो कहते हैं कि ये जो अंध श्रद्धा नहीं होनी चाहिए उनको ये समझ में नहीं आता श्रद्धा हमेशा अंधी होती है देखो एक लड़का दूसरे लड़की से प्यार करता है श्रद्धा से ही करता है कि ये धोखा नहीं देगी। एक आदमी गाड़ी में बैठता है श्रद्धा से ही बैठता है कि गाड़ी पहुंचा देगी स्थान पर ऊपर नहीं पहुंचाएगी। देखो महाराज एक स्त्री को हम माँ के रूप में मानते हैं, श्रद्धा से ही मानते हैं। पता नहीं कहाँ से टपके दुनिया में अरे वो श्रद्धा से स्वीकृत माँ हमको कहती है ये तुम्हारे पिताजी वो भी श्रद्धा से ही मानते हैं मनुष्य का जीवन श्रद्धा रहित हो ही नहीं सकता और ये श्रद्धा हमेशा अज्ञान के क्षेत्र में होती है तो जैसे हमको माँ बाप मालूम नहीं है उनको हम श्रद्धा से स्वीकार करते हैं उसी प्रकार से पिछला जनम अगला जनम मालूम नहीं श्रद्धा से स्वीकार करते हैं स्वर्ग नरक मालूम नहीं श्रद्धा से स्वीकार करते इसी प्रकार से अपने स्वरूप की जानकारी नहीं है उसको श्रद्धा से ही और वो श्रद्धा शास्त्रों में होना आवश्यक है भगवदगीता कहती श्रद्धा श्रद्धा जैसी हमारी है वैसे हम होते तो एक साल तक यहाँ से रहो और फिर यथा कामम प्रश्नान अप्रत फिर तुम आ मुझे तुम्हारे मन में जैसे भी प्रश्न आएगे पूछो और देखो कितनी नम्रता है गुरु महाराज में यदि विद्या यदि हम आपके प्रश्नों का उत्तर जान रहे हो तो हम आपको उत्तर देंगे मैं बताऊंगा तू बिगड़ फिक्रवत करो जाओ तो सही नहीं नहीं, नहीं। देखो विद्या विनयी न शोभते विद्या का सौंदर्य विनयता नम्रता से होता है आरोगन से नहीं होता तो यदि विद्या सर्व सहो वक्षा यदि हम जानेंगे तो हम आपको निश्चित बताएंगे इस प्रकार से आ, कहने के पश्चात पहला जो विद्यार्थी कवंदी उसने प्रश्न पूछा अतः कवंदी कात्यायन उपेत्य पप्र छ भगवान कुतूहवा तो इमा प्रजा प्रजात तो एक साल उन्होंने अपना श्रद्धा ब्रह्मचर्य और तपस्या के द्वारा बिताने के पश्चात फिर गुरु महाराज को पूछा कि हे भगवान ये बताइए ये प्रजा ये दुनिया कहा वाय ब्राह्मणाद्या प्रजा प्रजा एनती थी तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग है ब्राह्मण तंत्री वैश्य शूद्र है पशु पक्षी है ये सभी के सभी कैसे कहाँ से आते है यदि सभी के सभी एक ही पेड़ के हैं जैसे आम का पेड़ है तो उसको आम ही लगेंगे उसको एक ही पेड़ को आम भी लगे हैं इमली भी लगी है और मिर्ची भी लगी है टमाटर लगे कैसे हो सकता है दुनिया में कितने भिन्न भिन्न चीजें हैं मनुष्य है पशु है ये सभी की सभा प्रजा कहाँ से आती है कौन है इसका निर्माण करने वाला ऐसा उन्होंने या गति तद वक्तव्य में दी दादा स्वयं प्रश्न तो, इसका कहने का तात्पर्य क्या है अपर विद्या कर्मणो हो समुचित हो कार्यम देखो कर्म का सिद्धांत इसका क्या प्रयोजन है कर्म के सिद्धांत का प्रयोजन है पहली बात हम सभी के सभी अपने जीवन के दुख को किसी अन्य के ऊपर थोपना चाहते कि मैं पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी यदि मैं पत्नी हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरा पति यदि मैं बाप हूँ तो दुख का कारण पुत्र इस प्रकार से मैं मैं सिटीजन हूँ दुख का कारण गवर्नमेंट हम अपने दुख के कारण को अन्य पर थोप देते हैं ऐसा यदि मैं करूँ समझो मैंने ये निर्णय ले लिया कि मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है तो मेरी साधना क्या होगी पत्नी को सुधारने की जहाँ भगवान राम फेल हो गए वहाँ जब राम सफल हो गए और यही हम करते हैं बच्चों को सुधारना है अरे तुमने अपना तो जीवन बर्बाद कर लिया अब उनको उनका कर ले दो बिगाड़ रहे हो लेकिन इस चक्कर से हटाने के लिए कर्म का सिद्धांत है कि तुम्हारे जीवन के सुख दुख का पूरा जिम्मा तुम स्वयं पर हो कैसे पिछले जन्म में तुमने गड़बड़ी करी थी इसलिए जन्म ये सब मिला है तो उससे क्या होगा मनुष्य का जो विचार है वो अन्य से हटकर के अपने पर आएगा फिर व्यक्ति स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करेगा देखो दुनिया को सुधारने वाले समाज सेवक होते हैं समाज सेवक एनजीओ होते हैं एनजीओ नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अपने देश में इतने एनजीओ है कि जितनी पॉपुलेशन भी नहीं हो और सब का सब खा करके सबको ठिकाने पर लगा रहे अभी हम कहीं गए थे एक एनजीओ की कॉन्फ्रेंस में हमको बुलाया था पता नहीं क्यों बुलाया हम तो किसी एनजीओ में नहीं बुलाया था और 50 लोग आए थे फाइव स्टार होटल में सबकी रहने की व्यवस्था सबको जाने आने का एयर का फेयर पूरे वर्ल्ड के लोग आए थे 50 लोग फाइव स्टार होटल जाने आने का खर्चा बहुत पॉश अरेन्जमेंट कितना भी कंजरवेटिव कैलकुलेशन करे तो पर हेड कम से कम एक लाख रुपए फूंक दिया पचास लाख रुपए तीन दिन में फूके निकला क्या अगली कॉन्फ्रेंस कहा होगी और कुछ नहीं। तो ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं एनजीओ और लोग इसे निकलता है कुछ नहीं निकलता देखो महाराज इसे लिए यह जो कर्म कर्म का तात्पर्य अन्य, अन्य को बदनाम करना छोड़ के अपने में सुधार लाना है इसीलिए कर्म का सिद्धांत है दूसरी बात भगवदगीता हम लोगों ने पढ़ी है जितना भगवदगीता में बताया है उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी हम परेशान होते रहते भगवदगीता में कर्म बताया है कि उपदेश उपनिषद बताया है कि ज्ञान बताया है कि योग बताया है अर्जुन को पूछो ना मैंने एक भी नहीं किया युद्ध के मैदान में मेडिटेशन करेगा युद्ध के मैदान में हाथ में वो माला लेके बैठेगा फिर हुआ क्या भगवदगीता से एक ही बात हुई उसकी जो अपने बारे में गलत फहमी थी वो ठीक हो गई युद्ध का प्रसंग नहीं बदला अर्जुन बदला अध्यात्म का तात्पर्य हमारे अगल बगल की परिस्थिति नहीं बदलेगी हम बदलेंगे आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस है इसका मतलब तो ये नहीं है कि ट्रैफिक सुधरेगा आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता अच्छी हो जाएगी देखो संतो ये यदि नहीं समझेंगे तो हमारा ध्यान हमेशा बहिर्मुखी रहेगा इसीलिए अपर विद्या कर्मणो हो तो यह जो कर्म का सिद्धांत है उसके बाद उसमें जो उपास अदा कर है ये दोनों को मिला करके क्या मिलता है ये बताने के लिए उन्होंने इस इस प्रकार का प्रश्न किया देखो जो पराविद्या के विद्यार्थी है उनको इस दुनिया से कुछ देना देना नहीं है आगे जाके बताएंगे ये दुनिया को आप कुछ कर सकोगे तब न जब होगी तब न हम आपको थोड़ा कंफ्यूज करके छोड़ देंगे आप देखो हम जो प्रयत्न करते हैं ना उद्धार करना है जीव का दुनिया का अपना भला करना है दुनिया को सुधारना है इसके बारे में थोड़ी सी चिंतन की आवश्यकता है कैसे देखो वो सिंपल बात है एक अंग्रेज मुझे अभी भी मिली किसी आश्रम में गया था पुरी में वहां मिली बोले कि मुझे समझाइए ये क्या ज्ञान है कौन आत्मा है क्या साधना है हमने कहा मैं तुमको तो दो मिनट पे समझाता हूं तैयार रहो उसको धरण दिया कि मैंने शादी करी तो मैं लड़की हूँ मैंने शादी करी क्योंकि लड़की से बात कर रहा था ना उसको समझ में ऐसी ही बात करे तो मैं करें। मैं लड़की हूं मैंने एक लड़के से शादी करी। उसके पश्चात मैं परेशान हो गई तो फिर मैंने उसको डायवोर्स दे दिया फिर अकेलापन फिर दूसरी शादी करी, उसके साथ भी नहीं बनी क्लिक नहीं हुआ फिर उसके भी छोड़ दिया अब जो मैं पत्नी दुखी हो रही थी डायवोर्स करने के बाद मैं पत्नी कहा गई जाएगी कहीं नहीं जा सकती वो क्योंकि है ही नहीं ये केवल एक मानसिक कल्पना मात्र है तो जो पत्नी नाम की वस्तु नहीं है उसको कैसे सुधारोगे आप देखो इसी प्रकार से ये दुनिया में एक भी चीज आज तक नई नहीं, नहीं हुई है ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है थिंग नॉट इवन वन मोमेंट एनीथिंग थिंग एनीथिंग इज देव देखो इस दुनिया के पीछे लट के अपने मन के शांति को नष्ट करना इससे बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं इसे हट जाओ ऐसा विद्यार्थी इस ज्ञान का अधिकारी होता है और ये हम इसी में रहना चाहेंगे बोल तो ठीक है रहो कोई बात नहीं फिर क्या करो अच्छे कर्म करो फिर सर्ग में चले जाओ और वहां के पुण्य खत्म हो गए तो फिर अपने जयपुर में आ जाओ पिंक सिटी के अंदर में लाल होने के लिए यही कब तक करते रहोगे कोई और भी है आगे ये जो कर्म के सिद्धांत में फंसे है इनका कभी भी भला नहीं हो सकता जब तक के कर्म को समझेंगे नहीं कर्म माने क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ने के बाद उसको कर्म कहते हैं जैसे ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं पूरा का पूरा लिखा है लेकिन जब तक उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे सिग्नेचर के द्वारा तब तक के डॉक्यूमेंट इज नो मोर कंसीडर्ड एज ए वैलिड डीड क्रिया और कर्म क्रिया माने डॉक्यूमेंट और डीड माने कर्म समू टेक द रिस्पॉन्स आई डी डिट तो जब तक के कर्तृत्वा विमान का बोझा हमारे सर पर है तब तक के कर्म से निवृत्ति नहीं होगी तो कर्म का त्याग करना है माने निकम्मा नहीं बैठना है कर्म का त्याग करने का तात्पर्य हो गया अपने अंतकरण से कर्तृत्वाभिमान को हटा करके जीवन में जियो जीव, मौज में रहो लेकिन हमारी चक्कर यही चलती है कि हमने इतना किया देखो क्या मिला किसने पूछा था करने के लिए देखो संतो ये कर्म की बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो हम करते हैं इसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है आवश्यकता हमारी है हम जब नहीं थे दुनिया में तो कुछ कम नहीं था हम जब चले जाएंगे तो कुछ कम नहीं होगा विश्वास नहीं तो जाके देखो देखो कितने आके चले गए लेकिन अहंकार विमूढ़ इसी चक्कर से छूटने के लिए उपनिषद का ज्ञान है इसीलिए ज्ञान और कर्म इसका समुच्चय यदि करेंगे तो हम इस संसार में फंसे रहेंगे तो संसार में फंसने वाला आदमी संसार के बारे में पूछा तो तस्म सहोवाच प्रजा वै प्रजापतिपस्त्वा स ने उत्ईंपरा विद्या से कहा कि देखो तस्मा पृषवते सहोवाच अपाकरणाय आह उसने जो प्रश्न पूछा था उसकी शंका को निवृत्त करने के लिए कहा प्रजा प्रजाक्षुव प्रजापति प्रजा सर्वात्मा यथोत्कारी तल्पा निवृत्ता हिण्यगर सृज्यम प्रजावंग्रुति प्रकाशितापो ोचित अत्यत हम ध्यान से सुनना कहते हैं हमारे शास्त्रों में सृष्टि का निर्माण नहीं होता देखो फिर आगे कहते हैं यह सृष्टि केवल अव्यक्त और व्यक्त ये अनंत काल से चल रहा है समुद्र में लहरें निर्माण नहीं होती पहले लहरें रहती है अव्यक्त रूप से वो व्यक्त हो जाती है फिर अव्यक्त में चली जाती है ऐसा यह व्यक्त अव्यक्त का चक्कर अनंत काल से चल रहा है और इसीलिए कहते हैं कि यथा पूर्व अकल्पयत की जैसे पिछले कल्प में सृष्टि का निर्माण हुआ था उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहो भागवत के दृष्टि से या हिरण्यगर्भ कहो वेदांत के दृष्टि से या सूत्रात्मा कहो इन्होंने जैसे पिछले कल्प में सृष्टि का निर्माण किया था उसी प्रकार इस सृष्टि में भी उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया तो कैसे किया पहले उन्होंने संकल्प किया सो काम य बहुत श्याम प्रजा ये, ये थी इसी प्रकार के विचार आते है कि उसने पहले कल्पना करी कि मैं अकेला हूं मुझे अब एक्सपांड होना है और उसके पश्चात को निर्माण किया कैसे निर्माण किया पहले उन्होंने तपस्या करी देखो हमने आपको पहले भी बताया था अपने शाम के लेक्चर में भी तपस्या जीवन का मूल आधार है तपस्या का तात्पर्य दो बातें पहली मान हमारा अब हमारा जिस पर पर्यावलंबन ने उसको त्याग करना और दूसरी अपने आत्मविश्वास को जागृत करना ये दोनों के द्वारा ही तत्व की उपलब्धि हो सकती है अन्यथा नहीं फिर उन्होंने तपस्या करके मिथुरम उठपा इन जोड़ा उत्पन्न किया और जोड़े का नाम है रही और प्राण और फिर ये कल्पना करी कि ये दोनों अब मेरी इस संतान को आगे बढ़ाएंगे इसका जो सूक्ष्म भाग है उसको हम कल सुबह लेंगे। ओम सुमलें पूर्णमद पूर्णमद पूर्ण मुदच्छते पूर्णस्णा शांति ओ शाशातिशा हरि ओ नमः हरि हर